नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ आज के इस विशेष मेरा गाँव मेरांचल कार्यक्रम को सजाने के लिए महाराष्ट्र से डॉक्टर राम खर्चे साहब हमारे साथ है जो महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से एग्रीकल्चर में अपना काम कर रहे हैं और किसानों के साथ उनका जो है अच्छा समन्वय है लोगों से किस तरह से बात करना है किसानों को किस तरह से उनके फ़ायदे के लिए या उनके जिस भी विषय को लेकर या कोई भी क्रॉप लेना है कैसे लेना है उसको अच्छी तरह से कैसे हम लोग कर सकते हैं इस विषय में पूरा मैनेजमेंट की बातें भी लोगों को बताते रहते हैं तो आज हमारे साथ है डॉक्टर राम करचे हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं नमस्कार धन्यवाद मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका जी मेरा गांव मेरा अंचल में हम लोग किसानों को और ग्रामवासियों को संबोधन करते हैं कि कैसे हमारा जीवन जो है उच्च स्तर का होना चाहिए तो मैं चाहूँगा डॉक्टर राम साहब आप पहले तो सबसे पहले हमारे सभी किसान भाइयों को ग्रामवासियों को अपना परिचय दें ओम शांति सभी किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक मन से नमस्कार सभी को मेरा बहुत अभिनंदन और सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं जो हमारे किसान भाई है सब अपने जो परमपिता परमात्मा है उनके बच्चे हैं और वैसे मैं परम परमपिता परमात्मा का बच्चा होने के नाते उन सबका भाई हूँ वो सब मेरे भाई हैं तो मेरा परिचय जो है मैं एग्रीकल्चर में एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में किया हुआ हूँ और बाद में मैंने पीएचडी भी की है और इकोनॉमिक्स में भी एम एक्नॉमिक्स किया है लॉ लौ, लॉ भी किया है एल एल और बाकी मैं गवर्नमेंट में था सर्विस में नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं 1970 में मैंने जॉब शुरू किया अच्छा 1970 में। हाँ और वो मैंने डायरेक्ट जैसे एमपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन रहता स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो उसके सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट क्लास वन बोल के 70 में आ, मैं नौकरी पर मैंने काम शुरू हो गया मेरा और तब से करीबन 36 इयर्स 2000 दो मैं रिटायर हो गया तब तक मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल डिविजनल लेवल और हेडकोर्टर स्टेट लेवल पर कई सारे पोस्ट पर बहुत काम किया और रिटायरमेंट में के बाद रिटायरमेंट के टाइम पर वक्त मैं महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो ख़ास करके कृषि जो अपनी कृषि उत्पादन होता है उसके मार्केटिंग के बारे में काम करता है मार्केटिंग में सुधार हो काश्तकार को अच्छा दाम मिले उसके लिए काम करता है और जो माल है अपना खेती माल वो उसका निर्यात वो भी उसको भी बढ़ावा देना इसके लिए भी काम करता है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था और साथ ही साथ महाराष्ट्र का डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग भी था तो ये करने के बाद फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने एक वर्ल्ड बैंक का जागतिक बैंक के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया उसके लिए मुझे कंसलटेंट और चीफ मैंने डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था और वो प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो गया उसका नाम था महाराष्ट्र कृषि स्पर्धाक्षम प्रकल्प और वो प्रोजेक्ट अभी चालू है महाराष्ट्र में और करीबन साढ़े सात सौ करोड़ का वो प्रोजेक्ट था और उसमें वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से मार्केट्स में सुधार लाना आ, और फिर काश्तकारों को कृषि का जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करना आ, आत्मा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी रहती उसको भी बढ़ावा देना उसको स्ट्रेंदन um, करना उसको स्ट्रांग करना ऐसे उसमें कंपोनेंट्स थे वो भी किया और उसके बाद मैं अभी तीन साल से महाराष्ट्र कृषि शिक्षण और संशोधन परिषद जो महाराष्ट्र में हमारे चार कृषि विश्वविद्यापीठ है एक है दापोली में दूसरा है राहुरी में तीसरा है परभनी में और चौथा है अकवाला में महाराष्ट्र में तो ये चारों कृषि विद्यापीठ जो है हमारे इसके अंदर थर्टी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर कॉलेजेस है और हंड्रेड uh, uh, करीबन प्राइवेट कॉलेजेस है एग्रीकल्चर कॉलेजेस तो इनका सभी का कोऑर्डिनेशन करना इनको रिसर्च का एक्सटेंशन का एजुकेशन का ये एक्टिविटीज हमारा काउंसिल करता है तो उसका वाइस चेयरमैन मुझे अपॉइंट किया है तीन सालों से और उपाध्यक्ष का पद वहाँ है मेरा अध्यक्ष अच्छा। जो होते हैं वो होते हैं हमारे मिनिस्टर और ये उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है तो तब से ये काम चालू है अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर राम साहब और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई भी समझ रहे होंगे कि किस तरह से किसान अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपनी जो है योजनाओं के माध्यम से प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को हेल्प करने का एक अलग उनका प्रोसेस चलता रहता है तो इन दोनों के बीच में जो कड़ी है जहाँ पर किसान को उन चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए और उस योजना का या उस सिस्टम का उस प्रोजेक्ट का उस नए विकल्प को समझकर अपने व्यवसाय में या अपने खेती में उसका उपयोग करें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जॉब है आपने सही कहा आ, पहले से ही ये बात रही है कि जो गवर्नमेंट की शासन की कई योजनाएं रहती हालांकि वो योजनाएं सभी को सभी काश्तकारों को पता नहीं लगती पता चलता नहीं मालूम नहीं रहता और मालूम भी पड़ा तो उसमें कई कागज इकट्ठा करने में भी उनका बहुत वक्त भी जाता है और फ़ायदा सभी काश्तकारों को जो चाहते जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं तो इसमें काश्तकारों को ये योजना ये जो है की शासकीय योजनाएं गवर्नमेंट की योजनाएँ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमत होने के लिए कई सारे उपक्रम गवर्नमेंट ने भी चालू किए हैं और अभी तो कुछ तीन साल चार सालों से पहले भी थे अभी भी तीन चार सालों से ज़्यादा उसको भी बढ़ावा दिया गया है जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो किसान विज्ञान केंद्र है एक किसान विज्ञान केंद्र भी अपने कृषि विद्यापीठ के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं लेकिन नेशनल लेवल से उसका समन्वय होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्स आई बोलते हैं उनके जरिए तो ये संस्था में किसान विज्ञान केंद्र में विशेष रूप से सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रहते और वो गाँव गाँव में जाके फार्मर्स के कॉन्फ्रेंसेस लेना सेमिनार्स लेना वर्कशॉप्स लेना ये करते और वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी लोग जाते और मालूम देते वैसे के वी केवी भी वहाँ भी उनके हेडकोार्टर भी वहाँ भी वैसे प्रोग्राम चलते हैं इसके सिवाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसा मैंने पहले कहा आपको कि आत्मनाम का एक बॉडी है जो एक्चुअली जिसको बोला जाता है कि गवर्नमेंट के सभी जो काश्तकार के लिए काम करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग विभिन्न विभाग है उनके योजनाओं का कैसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका एक एकत्रीकरण जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते ऐसा है और उसके कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट uh, के चेयरमैन होते हैं और ये हर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कृषि विभाग और फिर एनिमल uh, हजबेंड्री डिपार्टमेंट है और फिर uh, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या सेरीकल्चर है मधुमक्खी पालन है और इरिगेशन डिपार्टमेंट है ये सब इनके लोगों के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर उसके मेम्बर होते हैं तो उसका नाम है आत्मा अभी ये आत्मा वैसे ये इतफाक की बात है देखिए कि आत्मा हम हम तो अपने अभी आ, हम भी के आत्मा यानी हम आत्मा है हम मैं हूँ आत्मा आप है आत्मा और वो चमकता सितारा और वो, वो हम एक परमात्मा के हम बच्चे हैं तो वो भी आत्मा तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एग्रीकल्चर कृषि हाँ टेक्नोटेज हाँ तो उसका एटीएम ए शॉर्ट फॉर्म क्या आत्मा तो वो भी जैसा एक किसान के लिए आत्मा बन गया और उन्होंने अगर काम किया तो वो बहुत कुछ इन काश्तकारों को दे सकता है जी, जी. तो आत्मा में भी वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ऐसे एस, ऐसे ओ यानी कृषि अधीक्षक अधिकारी लेवल का और फिर वो क्या करते हैं कि काश्तकारों के ग्रामीण भागों में जाके काश्तकारों से डिस्कशंस करते करके उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके जो कठिनाई है वो समझ के उनको फिर सोल्यूशन देते हैं और उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं कई जगह पर उनके डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं कोई नई वराइटी निकाली एखाध पौधे का या कोई आ, बीज आया अलग या कोई दवाई ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर, पर अभी बढ़ावा देते हैं हम लोग जिसको सेंद्रीय खेती कहते हैं तो खे, सेंद्रीय खेती के बारे में भी केंद्र शासन का और महाराष्ट्र शासन के कई प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसके भी बारे में प्रचार करना प्रसार करना लोगों को समझाना इसके फायदे क्या है तो वो सब आत्मा की तरफ से होता है हुँ, हुँ. और बिसाइड दिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके तरफ से भी ऐसे काश्कारों के प्रोग्राम चलते रहते हैं जी डॉक्टर सर बहुत अच्छी बात आपने बताया आत्मा किस तरह से किसानों के सहयोग के लिए काम करता है वो आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मत बन नाइन्टी पॉइंट फोर रहो मुस्कते रहो आ, कवीरा, कवीरा।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 भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो भक्ति करो हरिहर की हो भक्ति करो हरिहर की लागे न कौदी फुटकी पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौदी फुटकी खेती करो हरि की मनुबा खेती करो हरि मानुबा खेती करो हरि नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में और बात अच्छी बातें हो रही डॉक्टर राम कर से जो विशेष एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से जो है शिक्षण संस्थाओं को चला रहे हैं जहां पर लोगों को जो है खेती और खेती से जुड़ी हुई बातों को समझा रहे हैं और इसी के साथ साथ में जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भी विकल्प आते हैं उनको किस तरह से अच्छी तरह से किसानों तक पहुँचाने का एक पाइपलाइन का जो काम है उसके लिए भी परीक्षण ट्रेनिंग और बातें करना इनका ये विशेष काम है तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर राम करचे से आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि अब जैसे हमारे किसान या फिर राजस्थान के अगर हम लोग बात करें तो इधर का मौसम इधर का जो मिट्टी है वो डिफरेंस है महाराष्ट्र से तो यहाँ के किसानों की जो है पानी की दिक्कत रहती है हमेशा तो यहाँ जी किस तरह से ये लोग अपनी संरचना बनाए कैसे ये लोग खेती में आ, अपना जो है व्यवसायिक खेती अच्छी तरह से करके इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए तो आपका क्या विचार है इसमें देखिए ये जो राजस्थान की जो बात आपने कही वो बिल्कुल सही है पानी ये जो है ये तो फसल के लिए जैसा अपने रबी और समर में बिल्कुल आवश्यक है पानी के सिवाय तो खेती हो ही नहीं सकती बरसात में अगर बरसात अच्छी हो गई तो बरसात का यानी खरीफ का जिसको हम खरीब बोलते हैं या बरसात का रेनी सीजन में क्रॉप जो आता है वो अच्छा आता है बाद में अगर पानी नहीं है तो कुछ फसल नहीं आती नहीं। ये बात राजस्थान के लिए जितनी सही है उतनी ही वैसा कहा जाए तो महाराष्ट्र के लिए भी सही है महाराष्ट्र और राजस्थान का पानी के उपलब्धि के बारे में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है महाराष्ट्र का भी सब कुल मिला के पंद्रह से ज़्यादा इरीगेशन नहीं है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पानी उपलब्ध है उसका बहुत ही बहुत ही यानी इफिशियंट यानी बहुत ही आ, उसका अच्छी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए हुँ, हुँ, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे आएगी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पानी का बूंद जो है वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए एक पानी का बूंद और खेती की उपज एक पानी की बुंद से जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़ रही है ऐसा हमको दिखना चाहिए तो बहुत इफिशियंट यूज़ करना चाहिए एक बात हो गई तो उसके लिए कई सारे अभी आ, हमारे सामने उपलब्धियों आ, आ रही है कि जैसे ड्रीप इरीगेशन है टिपक सिंचन की बातें करते हैं तो टिपक सिंचन लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है स्प्रिंकलर फंवारा पद्धत जो बोलते हैं वो भी आ रही है और तीसरी बात यह है कि कम पानी में आने वाली फसलें तो कम पानी में आने वाली फसलों में ज़्यादा जो भर दिया जा सकता है ज़्यादा निर्भरम हो सकते हैं वो है फल फलों की खेती हॉर्टिकल्चर जिसमें बड़े पेड़ भी आएंगे जैसे आम है या कस्टर्ड ऐपल स छोटे फल भी आएंगे छोटे पेड़ वाले पौधे फल भी आएंगे सपोटा चिक्कू है पेरू है ये जैसे ये सब फसलें जो है ये राजस्थान में भी अच्छी आती है और इसके साथ में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कृषि के लिए जो पानी आता है यानी बरसात का जो पानी रेनी सीजन का मिलता है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमने और बरसात के सीज़न में उसको हमने रोक के धर पकड़ना रोक के रखना उसको यानी कंजर्वेशन करना सॉयल एंड वाटर कंजरवेशन इसकी बहुत जरूरी है जैसे महाराष्ट्र में आ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आ, एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोलते हैं जलयुक्त शिवार जलयुक्त शिवार के अंदर दो तीन बातें बहुत अहम हैं एक तो है कि जो मांगेंगे उनको हम म, शेत बाड फार्म बाड देंगे तो फार्म बाड का नॉर्मल साइज है तीस मीटर बाई तीस मीटर बाई तीन मीटर डीप तो उसमें जो पानी का वो खेत का पानी आता है एक साधारण दस एकड़ का खेत हुआ या एक पाँच एकड़ का खेत हुआ तो उसका पानी जो है आता है बरसात में दस पंद्रह इंच भी पानी पड़ा दस पंद्रह इंच पच्चीस सेंटीमीटर या तीस सेंटीमीटर तो भरता है रनआउट जो आता है उससे पानी जो बहता है उससे नहीं तो पानी सब निकल जाता वो पानी भी जाता उसके साथ कई सारी मिट्टी, मिट्टी भी जाती है हमारी तो ये जगह जगह पर ये जितने होना चाहिए उतने कर सकते हैं तो उसका बहुत असर ये होता है नंबर एक नंबर दो नाले छोटे छोटे नाले हैं स्ट्रीम से छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी नदियाँ तो छोड़ दीजिए लेकिन नाले इतने छोटे छोटे उसका भी पानी सब आके बह जाता है तो कई जगह पर बड़े बड़े डैम्स हमारे यहाँ कई हो गए लेकिन छोटे छोटे नाले हैं में उस पर भी दो, -दो तीन तीन किलोमीटर के डिस्टेंस पर नाला बंडिंग जिसको बोलते हैं नाला उसको प्लग करना और वो पानी रोकना वो पानी भरने के बाद में ऊपर से जितना पानी एक्सेस होता है आगे चला जाता आगे भरता है उसके एक्सेस होता आगे जाता है इसकी वजह से क्या होता है कि चेन ऑफ बंधारा जैसा तैयार हो जाता है और आपको बड़ा बहुत ही अच्छा दिखता है ये और ये जैसे कि सक्सेसफुली हुआ है ये हमने महाराष्ट्र में कहीं मैंने मुझे अभी राजस्थान में मैंने इतना ज़्यादा मैं घुमा नहीं हूँ देहातों में लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ और इस पर बहुत जोर हम दे रहे हैं हमारा गवर्नमेंट महाराष्ट्र का और काश्तकार भी इसके बारे में बहुत खुश है और इसके लिए अपने जो पाझर ये हम फार्म पॉन्ट बोलते ना क्षेत्री उसके लिए पचास हज़ार रुपये का सब्सिडी है पचास हज़ार रुपये गवर्नमेंट देते हैं। और uh, मे भी थोड़ा सा उससे ज़्यादा बीस पच्चीस हजार रुपये एक्स्ट्रा उसको लगता है एक्सपेंडिचर लेकिन बहुत पानी की सुविधा बहुत अच्छी हो जाती और वो जो फार्म पांड है उसको अगर प्लास्टिक का ये लगा दिया यानी अस्तर लगा दिया प्लास्टिक का तो पानी वो ज्यादा फिर परकोलेशन भी नहीं होता हुँ, हुँ. और वो पानी यूज भी कर सकते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन के लिए हुँ. नहीं भी किया वैसा तो वो पानी जमीन में जमीन में जाएगा तो रिकोपरेशन होगा कुओं को, को, को पानी आएगा ये दूसरी चीज है कई जगह पर कुओं का रिक्यूपरेशन पानी डाइवर्ट करके भी किया है छोटे नालों का पानी कुएं में डायरेक्टली डाल के वो इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लेकिन ये काम जो है ना ये बहुत बड़ा काम है और बहुत करना पड़ेगा अभी महाराष्ट्र में भी हमारा आ, हमारा कवरेज जो है बहुत किया काम तो भी ये काम और भी आ, बहुत दिनों तक चलेगा क्योंकि इसमें अभी तक कवरेज अगर देखेंगे तो प्रतिशत पचीस पच्च पच्च पच्च बीस पच्चीस टक्का तक, तक समझो प्रतिशत ये हुआ होगा कॉलेज उससे ज़्यादा अभी सेवेंटी फाइव परसेंट काम बाकी है काम करना है <laughs> और वो करने चालू है सही बात है तो ये पानी का कांजर्वेशन आपने जो सवाल पूछा राजस्थान के लिए भी ये बहुत अहम बात है कि पानी का कन्जरवेशन नंबर एक यानी पानी वेस्ट नहीं हो देने का और दूसरी पानी का बहुत अच्छा तरीके से यूज़ करना और तीसरी चीज ये अपनी फसल जो है ये कम पानी में आने वाली फसल उसका इस्तेमाल जैसे हमारे यहाँ तो करते हैं कि कस्टर ये लगाते हैं कैस्टर लगाते हैं कैस्टर फिर ये लगाते हैं अपने रा, राई राई लगाते है न मस्टर्ड।, मस्टर्ड और तीसरा गेहूं ये भी फसलें जो है इसको पानी वैसा कम लगता है कंपैरेटिवली जैसे दूसरे क्रॉप जो है गन्ना है या अब तरकारी है तो ऐसे फसलें अगर लिए तो कम पानी में पैदावार हो सकती है जी डॉक्टर राम करसे साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी राजस्थान के किसान भाई अगर सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से आप सुने और इस पर थोड़ा सा काम करें क्योंकि पानी बचाने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं आप अपने यहाँ के आसपास पास में जहाँ आपका खेती है वहाँ पर आप पानी रोकने का कुछ ऐसे नालों को या फिर जो भी है आप खड्डा बना सकते हैं या छोटा सा वो पाउंड बना बना के भी आप रख सकते हैं जिसमें बारिश का पानी आपका इकट्ठा हो जाएगा तो भले आप पानी उसका इस्तेमाल ना भी करो तो भी ज़मीन में जाकर वो आपके कुओं को या नीचे जमीन में पानी रहेगा जिससे आने वाले समय में आपको उसका उपयोग खेती में मिल सकता है तो कई चीज़ें हैं थोड़ा सा समरचना इसको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं होने लग जाएगी लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं से अपने से या फिर आप पंद्रह बीस किसानों का ग्रुप तो ग्रुप मिलके भी इस पर काम करने बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे भी रायसलाह करके उनकी बातें सुनकर भी इन चीजों को आराम से कर सकते हैं हाँ प्रोसेस एक बार शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे काम बनेगा आज शुरू करेंगे तो दिरे दिरे आप दो साल तक इसके बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और कई बार हम लोग लॉन्ग टाइम वाली चीज चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आज का ज़माना है शॉर्ट जल्दी सब कुछ चाहिए जल्दबाजी वाली जो चीज़ें हमारे बीच में आ गई हैं जिसके कारण हम लोग सोचते हैं कि कुछ टेक्निकली चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए जैसे मोबाइल हाथ में आ गया फ़ोन किया और बात हो गई <laughs> तो वो चीज़ें इसमें नहीं चलेगा इसमें थोड़ा सा धीरेज धरना पड़ेगा क्योंकि कुदरत से जुड़ा हुआ है इसमें कुदरत के नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा तब जाके हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से सक्सेसफुली कर पाएंगे आइए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा कि वर्तमान समय में किस किस तरह की टेक्नोलॉजी किसानों के लिए आई हुई है उसके बारे में बताइए वर्तमान समय में देखिए अभी मैं आ, ऐसा आ, हर वक्त सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को उत्पाद मिले और आ, कम से कम खर्चा भी हो हुँ, हुँ, हुँ. तो इसमें तो पहली दो चीज़ है वो तो अभी हम से सेंद्रिय खेती की बात करते हैं हम पहले से हमने ख्याल नहीं किया बहुत सारा आ, खाद यूज़ किया रासायनिक खाद और केमिकल्स भी यूज़ किए गए तो उसकी वजह से हमारी ज़मीनें भी खराब हो गई और उत, उत्पाद बढ़ा लेकिन उसकी क्वालिटी भी कई जगह पर उससे भी कई प्रॉब्लम्स तैयार हो गए तो कम खर्चे में ज़्यादा उत्पाद करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी सेंद्रीय खेती एक हुँ. एक चीज़ उसके साथ में अभी अपने आ, ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय ने ही यौगिक खेती के बारे में हुँ, हुँ. उसमें लीड लेके पर उसमें बुढ़ाकार लेके कुछ बातें चालू की है और अपने केंद्र शासन भी उसमें आ, सहयोग दे रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में भी हमने इस पर छह जगह पर कुछ प्राथमिक एक्सपेरिमेंट्स किए तो यौगिक खेती यानी कि पौधों को भी फीलिंग्स रहते हैं और फीलिंग्स यानी अच्छे फीलिंग्स अगर उनको दिए अच्छे वाइब्रेशन अगर दिए उनको बीज बोने के यानी बीज से ले के, बीज को संस्करण करके बीज बोना तब से लेके तो जब तक हम हार्वेस्टिंग करते हैं फसल निकालते हैं तब तक सब लेवल पर अगर अच्छे वाइब्रेशंस दिए तो फसल अच्छी आती है ये आ, ऐसा हमने पाया है रिजल्ट हमने ऐसे देखे है और हमारे महाराष्ट्र में कई काश्तकार यानी कम से कम आज तो सौ काश्तकारों का ग्रुप तो हम हमारा रेडी है कि जो चार पांच सालों से ये कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं उसमें वो वेजिटेबल्स लगाते हैं फल फ्रूट्स भी कर रहे हैं उसमें वो बाकी के कॉटन कौ, कौ, के तरीके क्रॉप्स भी ले रहे हैं बाकी सोयाबीन भी ले रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो एक चीज़ यह है कि कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन ऑर्गेनिक फार्मिंग का और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सेंद्रीय खेती में अगर उत्पादन है तो उसको भाव भी अच्छा मिलता है ये एक हो गया अभी इसमें दूसरी चीज़ यह है कि थोड़ी सी जगह में ज़्यादा उत्पादन तो उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है तो हम जो ग्रीन हाउसेस है या पॉलीहाउसेस छोटे छोटे पाँच पाँच अगर घूठे जगह पर पाँच आर पाँच पाँच हज़ार स्क्वेयर फीट जगह पर अगर सिंपल ग्रीन हाउस बना लिया सेड नेट बना लिया तो उसमें जैसे कैप्सिकम है ढोबड़ी मिर्ची जिसको बोलते हैं बड़ी मिर्ची या फिर टोमेटो या अपना ककड़ी कोकुम्बर या विजिटेबल्स जैसे न, ये है अपना मेथी है या फिर कोथिम्बीर है कोथिम्बीर ये है बोलते हैं ना इंडे में धनिया धनिया तो ऐसी जी फसलें हैं पालक है तो ये बहुत ज़्यादा उत्पादन उसका आता है क्योंकि ग्रीन हाउस को जो बोलते हैं हम कि ग्रीन हाउस में लगाने से उसको मिनिमम जो इंसेक्ट्स पेस्ट आते हैं और उसका ग्रोथ जो है वो अच्छा होता है तो इसकी वजह से वो उत्पादन अच्छा आता है उसका तो पाँच हज़ार हम हमने पाया है एक्सपेरिमेंट्स करके और ट्रेनिंग भी हमने देते हैं हमें हम वहाँ पुना में तो पाँच हजार स्क्वायर फीट में अगर अच्छी तरह से किया तो एक फैमिली दो यानी हजबेंड वाइफ टू चिल्ड्रेन ऐसे चार जनों के एक फैमिली का पाँच स्क्वायर फीट के ग्रीन हाउस पर अच्छा चल सकता है फैमिली यानी कि 5000 स्क्वायर फीट के ग्रीन का इनकम अगर निकाला गया नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो भी एक साल का ढाई डेढ़ डेढ़ ढाई लाख रुपया हो जाता है अभी इसके लिए आ, पहला रिएक्शन काश्तकार होगा क्या आता है कि उसका बेसिक कॉस्ट बहुत होता है लेकिन बेसिक कॉस्ट भी उसमें कम कर सकते हैं लो कॉस्ट ग्रीनहाउसेस हम लगा सकते हैं लो कास्ट ग्रीन हाउस में अगर लोकली जो अवेलेबल मटेरियल है जैसे बामबूज है या फिर बाकी के मटेरियल बा, सिर्फ प्लास्टिक जो है वो लगाना पड़ेगा बाहर ये और बाकी के सब वो टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं और इनकम उसका बढ़ सकता है ये बहुत ऐसा ये हमने ऐसा देखा था कि बाहर के देशों में जहाँ बरसात कम होती है लेकिन बहुत इनकम ज़्यादा है जैसे इसराइल की बात आज भी हुई तो एक बहन जी बोल रहे थे तो हमने उसके भी पहले भी और वहाँ इसराइल में जाने के बाद में भी लेकिन अमेरिका यूरोप ये देशों में चाइना में भी कोई भी खेत में आप जाएंगे तो ग्रीन पाएंगे छोटा है बड़ा ग्रीन जरूर पाएंगे आप तो वजह यह था आपने ये बहुत पहले से वहाँ चला चल रहा तो ग्रीन आने का वहाँ एक रीज़न ये था कि वहाँ का क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम है जैसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम बोले तो बहुत ही ठंडा होता है विंटर में बहुत यानी माइनस फाइव माइनस टेन कई जगह माइनस थर्टी तो फिर वहाँ तो कुछ भी नहीं होता छः महीने तो वो हीटिंग करने के लिए टेम्परेचर क्राप को फसल को जो लगता है वो रखने के लिए ग्रीन में फिर वो हीटर्स या सिस्टम लगा कर कर सकते हैं अभी हमारे यहाँ तो वो सिस्ट प्रॉब्लम नहीं, नहीं। है उल्टी है हमारी बात धूप काल में इतना धूप है तो हम धूप से प्रोटेक्शन करने के लिए अभी किया ये तो 10 डिग्री टेम्परेचर जो है कम होता है 8 टू 10 डिग्रीज और हमारा फसल का जो लाइफ है वो बढ़ सकता है और प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है ग्रीन हाउस में कि क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है पौधे से जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथिस में निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट जो है वो एब्सॉर्ब करती है क्योंकि उसका फोटोसिंथिस भी कार्बन डाइऑक्साइड लगता है पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं हम लोग जैसे इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते और ऑक्सीजन लेते श्वासोश्वास में तो ये कहना गलत है कि वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है hmm. वो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो लेती है ऑक्सीजन hmm. छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड hmm. वो भी रेस्पिरेशन में या श्वासोश्वास में नहीं ऑक्सीजन छोड़ते hmm. जाड़ लेकिन होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो निकलता है इसमें से उनके रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो सब यूज हो जाता है उनके फोटोसिंथेसिस में और उसमें से फोटोसिंथेसिस होते वक्त कार्बन का जो मैटर है वो कार्बोहाइड्रेट्स में जाता है और ऑक्सीजन निकलता है तो एक्चुअली वो रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ऑक्सीजन <laughs> ऐसा इसमें रेस्पिरेशन में छोड़ता नहीं कोई भी प्लांट या कोई भी लिविंग बींग तो वो बोलने की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलता है ग्रीन हाउस में क्योंकि वो नहीं तो हवा में जाता तो ये वहाँ ही रहता है वहाँ उसका कंसंट्रेशन होने की वजह से और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने की वजह से वो बहुत ही कंजीनियल क्लाइमेट हो जाता, हो और जाता है और प्रोडक्ट बढ़ जाती है।, है तो ये एक दूसरी टेक्नोलॉजी है और बाकी तो ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली वराइटीज़ निकले हैं कम पानी में आने वाले फसलें निकले है कम पानी वाले पानी में आने वाले वरायटीज अपने ये निकले हैं वाइटीज़ में निकले है और मैं ऐसा समझता हूँ कि राजस्थान में ट्राई कर रहे हैं अभी लेकिन जैसे हमारे महाराष्ट्र में जहाँ पानी कम है वहाँ हमने देखा कि फसलें जैसे अनार अनार इतना अच्छा आता है राजस्थान में भी कई जगह पर अनार अच्छा आता है ये पाया गया है अभी लेकिन उसको बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है महाराष्ट्र में बहुत बढ़ावा दिया गया है <laughs> वैसे ही कस्टर्ड एप्पल सीताफल कस्टर्ड ऐपल मालूम है बहुत ही बढ़ावा दिया गया इतना प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है ऐसे मोटे मोटे तीन एक दो या तीन ही बैठते एक किलो में और उसका पल्प निकालने का भी मशीन आया और कस्टर्ड एप्पल का पल्प इतना डिमांड है सभी जगह पर तो वो भी एक चीज़ है तो ये और इसके सिवाय एक टेक्नोलॉजी बतानी है मुझे कि जो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है और उसके तरफ हमारा ख्याल नहीं है और वो है कोई भी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस पर वैल्यू एडिशन करना हमने वैल्यू एडिशन की बात नज़रअंदाज कर दी हमने क्या किया कि माल आया हमने बेच दिया कास्तकारों ने जैसे आपने राइटली बताया आप जब बोल रहे थे कि अकेला कास्तकार नहीं कर सकता लेकिन चार पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस कास्तकार इकट्ठा आके छोटा सा प्लांट वो जरूर लगा सकते हैं चाहे वो दाल मिल लगाए चाहे वो फ्लोअर मिल लगाए चाहे वो ऑयल मिल लगाए छोटा सा और वो उसमें से नहीं कोई भी टोमेटो का अगर यूनिट है टोमेटो का केचप बनाया टोमेटो का जूस बनाया बॉटलिंग किया तो उसका वैल्यू एडिशन होने के बाद उसको ज़्यादा पैसे इनको मिल सकते हैं टेक्नोलॉजी है, है बैंक का लोन देने को तैयार है करने वाले लोग चाहिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने यह करना चाहिए लेकिन वो वो करेंगे जब उनका उनको जो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल बेनिफिट होगा तो रॉ मटेरियल मिलेगा तो लेकिन छोटे छोटे काश्तकार अगर इकट्ठा आए तो बेनिफिट भी उनके पास ही रहेगा उनका मटेरियल रहेगा तो मटेरियल का उनका वैल्यू जो है आज जो उनको बहुत कम मिलता है, वो बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें तो आई विल से स्काई इज द ओनली लिमिट <laughs> इसमें इतना कर सकते हैं चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि इस तरह से नए टेक्निक्स को हम लोग अपना के अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर राम खरचे साहब ने बताया और चीज़ें वही हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है और थोड़ा सा एक दूसरे का सहयोग लेने का सहयोग देने का भी अगर हम लोग विचार करते हैं तब वो चीज़ें जो है संभव हो सकता है जिस तरह से आखिरी में डॉक्टर साहब ने बताया कि वैल्यू ऐड करना है यानी हम अपने ही प्रोडक्ट को जो भी हम लोग खेती में उत्पाद करते हैं उसका जो मूल्य है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसके लिए फिर आपको अकेला किसान की बात नहीं ये ग्रुप की बात है और 10-12 किसान का अगर एक ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप के माध्यम से जो है चीज़ें आसान हो सकती है और मार्केट में आप अपना वैल्यू बना के रख सकते हैं बढ़ा के ले सकते हैं तो चलिए फिर इस विषय को लेकर और भी बाद में चर्चा करेंगे आज के लिए बस इतना ही आप सुनाए हैं रेड मोदन नाइनटी पर मेरा गाँव मेरा अंचल तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार